श्रीमद्भगवीता शकर्यध्याय अठारा अदृष्ट विषयचोदना प्राण्याद आत्मकर्तव्य गौड़ैद देम क्रियते इति चेत पूर्वपक्ष स्वर्गाअिष्ट पदार्थों के लिए कर्मों का विधान करने वाली स्वीप का प्रमाणत्व होने से यह सिद्ध होता है कि शरीर इंद्रिय आदि गौड़ आत्माओं के द्वारा मुख्य आत्मा के कार्य किए जाते हैं न अविद्या अविद्यातात्मकवात्षा न गौड़ा आत्मनो देहेन्द्रियाल उत्तर पक्ष ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उनका आत्मत्व अविद्या कर्तृत्व है अर्थात शरीर इंद्रिय आदि आदिगौर आत्मा नहीं है किंतु मिथ्या है कथम तर् पूर्वपक्ष तो फिर इसमें आत्म भाव कैसे होता है मिथ्या प्रत्येन एवं असंग आत्मन संगत आपाद्यते त्भावे भावा तद्भाव चभारपक्ष मिथ्या प्रतीत से ही संग्रहित आत्मा की संगति मानकर इनसे आत्मभाव किया जाता है क्योंकि उस मिथ्या प्रतीत के रहते हुए ही उनमें आत्मभाव की सत्ता है उसके अभाव से आत्मभावना का भी अभाव हो जाता है अविवेकि ही अज्ञान काले बना दृश्यते दीर्घ अहम गौर अहम देहादि संघाते प्रत्ययो नतु प्रत्यय न अहम् देहादि अन्द इति ज्ञानवताम तत्काले देहादि देहादिसघाते अहम् प्रत्यय भावती अभिप्राय यह कि मूर्ख अज्ञानियों का ही अज्ञान काल में मैं बड़ा हूँ मैं गौर हूँ इस प्रकार शरीर इंद्री आदि के संघात में आत्मा आत्माभिमान देखा जाता है परंतु मैं शरीरादि संघात से अलग हूँ ऐसा समझने वाले विवेकशीलों की उस समय शरीरादि संघात में अहम बुद्धि नहीं होती तस्मात्थ्यातयाभावे अभाव तत्कृत एवं न गौड़हा मिथ्या प्रतीति के अभाव से देहात्म बुद्धि का अभाव हो जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि शरीर आदि में बुद्धि अविद्या ही है गौर नहीं पृथ्गृह्यमा विशेष सिंह सामान्यो ही सिंहदेवदत्तोर अग्निमावको वा गौड़ प्रत्ययः शब्द प्रयोगो वह न न अगृह्यमाण सामान्य विशेषोर जिनकी समानता और विशेषता अलग अलग समझ ली गई है ऐसे सिंह और देवदत्त में या अग्नि और बालक आदि में ही गौड़ प्रतीति या गौर शब्द का प्रयोग हो सकता है जिनकी समानता और विशेषता नहीं समझी गई उनमें नहीं यू उत्तम स्तुति इति, न तत्माण्य अदृष्ट विषयवात् प्रत्यक्षादि प्रमाणानुपलब्धे ही विषय अग्निहोत्रादि साध्य साधन संबंधे श्रुते प्रमाण्यम न प्रत्यक्षादि विषय अदृष्ट दर्शनार्थवाद प्रमाण्यस्य। तुमने जो कहा कि श्रुति को प्रमाण रूप मानने से यह पक्ष सिद्ध होता है वह भी ठीक नहीं क्योंकि उसकी प्रमाणता अदृष्ट विषयक है अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उपलब्ध न होने वाले अग्निहोत्रादि के साध्य साधन और संबंध के विषय में ही श्रुति की प्रमारता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उपलब्ध हो जाने वाले विषयों में नहीं क्योंकि श्रुति की प्रमारता अदृष्ट विषय को दिखलाने के लिए ही है अर्थात अप्रत्यक्ष विषय को बतलाना ही उसका काम है तस्माद न दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्त अहम प्रत्यय देहादि संघाते गौरत्वम कलपयुम शक्यम देहादि देहादिसात में प्रत्यक्ष ही ज्ञान से होने वाली अहम प्रतीति को गौण मानना ही बन सकता है नहि नी श्रुतिशतम अ शीत अग्नि वा इति ब्रुवन प्राण्यम उपैति यदि ब्रूयाश्शी अग्नि वा इति अथापि अर्थन श्रुते विवक्षितम् कल्प्यम प्रामाण्यान््यथान अनुपत्ते न तो प्रमाणांतर विरुद्धम स्वचन विरुद्धम वा क्योंकि अग्नि ठंडा है या अप्रकाशक है ऐसा कहने वाली सैकड़ों श्रुतियाँ भी प्रमाण रूप नहीं मानी जा सकती यदि श्रुति ऐसा कहे कि अग्नि ठंडा है अथवा अप्रकाशक है तो ऐसा मान लेना चाहिए कि श्रुति को कोई और ही अर्थ अभीष्ट है क्योंकि अन्य प्रकार से उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती परन्तु प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों के विरुद्ध या श्रुति के अपने वचनों के विरुद्ध श्रुति के अर्थ की कल्पना करना उचित नहीं कर्मणो मिथ्या प्रत्यय वक्तृ वत्कर्तृकवात् कर्तुः अभावे श्रुते अप्राम्यम इति पूर्व पक्ष कर्म मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुष द्वारा ही किए जाने वाले हैं ऐसा मानने से वास्तव में कर्ता का अभाव हो जाने के कारण श्रुति की अप्रमाणता अनर्थकता ही सिद्ध होती है ऐसा कहें तो ना ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्वोपत्ते कर्मविधिश्रुतिवद्ध ब्रह्म विद्या विधि विद्याविधिश्रुते अप्रमाण्य प्रसंग चेत पूर्वपक्ष कर्म विधायक श्रुति की भांति ब्रह्म विद्या विधायक श्रुति की अप्रमाता का प्रसंग आ जाएगा ऐसा माने तो नाधक प्रत्यापत् ब्रह्म विद्या विधिश्रुत्या आत्मनि अवगते संघाते अहम प्रतियो बाध्यते तथा आत्मनि एव आत्मा वगति आत्मावगति न कदाचि केनचित कथंचित अभी बाधि शक्या फलाव्यतिवगते यथा अग्नि प्रकाशः च इति उत्तरपक्ष यह ठीक नहीं क्योंकि उसका कोई बाधक प्रत्यय नहीं हो सकता अर्थात जैसे ब्रह्म विद्या विधायक श्रुति द्वारा आत्मसाक्षात्कार हो जाने पर देहादि संघात में आत्मबुद्धि बाधित हो जाती है वैसे आत्मा में ही होने वाला आत्मा आत्मभाव का बोध किसी के द्वारा किसी भी काल में किसी प्रकार भी बाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह आत्मज्ञान स्वयं ही फल है उससे भिन्न किसी अन्य फल की प्राप्ति नहीं है जैसे अग्नि उष्ण और प्रकाश स्वरूप है न च कर्म विधिश्रुते अप्रामाण्यम पूर्वपूर्व प्रवृत्ति निरोधे उत्तरो पूर्व प्रवृत्तिजनन से प्रत्यात्मा मुख्य मिथ्यात्वे अपि प्रवृत्थवाद मिथ्यायतया सत्यम एव सैद यथा अर्थवाद विधिशेषाण इसके सिवा वास्तव में कर्म विधायक श्रुति भी अप्रमाणि नहीं है क्योंकि वह पूर्व पूर्व स्वाभाविक प्रवृत्तियों को रोक रोक कर उत्तरोत्तर नई नई शास्त्रीय प्रवृत्ति को उत्पन्न करती हुई अंत में अंतकरण की शुद्धि द्वारा साधक को अंतरात्मा के सम्मुख करने वाली प्रवृत्ति उत्पन्न करती है अतः उपाय मिथ्या होते हुए भी उपेय की सत्यता से उसकी सत्यता ही है जैसे कि विधि वाक्य के अंत में कहे जाने वाले अर्थवाद वाक्यों की सत्यता मानी जाती है लोके बालोन बालोन्मत्तादी नाम प आद पायितव्य चूड़ावर्धनादि वचनम लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि उन्मत्त और बालक आदि को दूध आदि पिलाने के लिए चोटी बढ़ने आदि की बात कही जाती है साक्षाद एव प्रकारांतरस्थान चाक्षाद प्रमाण्य सिद्धिप्राग देहाभिमान देहाभिमान्त प्रत्यक्षादि प्रमाण्यवत् तथा आत्मज्ञान होने से पहले देहाभिमान देहाभिमानित्तक प्रत्यक्षादि प्रमाणों के प्रमाणत्व की भांति प्रकारांतर में स्थित कर्म विधायक श्रुतियों की साक्षात प्रमाणता भी सिद्ध होती है यू मन्यसे स्वयं अभ्या प्रीय अपि आत्मा सन्निधिमात्रे कहोति तदव च इति प्रसिद्धम्। युसु योदेशु अपि सन्निधानात् एव अयु्यम अभी च इति च तथा सेनापति वाचा एव करोति क्रियाफल संबंध च राग्यः दृष्टः राेनापते चृष्ट ऋत्कर्म यजम से तथा देहादीना कर्म आत्मकृतम सैत तत्फल से तुम जो यह मानते हो कि आत्मा स्वयं क्रिया न करता हुआ भी मात्र से कर्म करता है यही आत्मा का मुख्य कर्तापन है जैसे राजा स्वयं युद्ध न करते हुए भी मात्र से ही अन्य योद्धाओं के युद्ध करने से राजा युद्ध करता है ऐसे कहा जाता है तथा वह जीत गया हार गया ऐसे भी कहा जाता है इसी प्रकार सेनापति भी केवल वाणी से ही आज्ञा करता है फिर भी राजा और सेनापति का उस क्रिया के फल से संबंध होता देखा जाता है तथा जैसे ऋत्विक के कर्म यजमान के माने जाते हैं वैसे ही देहादि संघात के कर्म आत्मकृत हो सकते हैं क्योंकि उनका फल आत्मा को ही मिलता है